श्री दया परिवार के सहयोग से प्रेमपुर आश्रम में यह गीता चिंतन वाला कार्यक्रम इसमें विशेष कार्यक्रम अभी श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में द्वादशाध्याय के चौदह श्लोक चतुर्दश हो गए थे पंचदश श्लोक चलेगा भगवान कहते हैं जो ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण है अधिष्टा सर्वभूतान से लेकर के निर्गुण निराकार अभ्यक्त चिंतन करने वाले में ऐसे धर्म होता है जो साधक है अभ्यक्त ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है प्राप्त करना चाहता है उसे प्रयत्नपूर्वक ऐसे धर्म आना चाहिए तभी ज्ञान होगा किसी भूत का द्वेष नहीं करे सर्वत्र मैत्री भाव भूत में दया करूणा ममता अहंता रहित तो हो जाए सुख दुख में समान हो जाए अर्थात तो सुख में से राग होता है दुख में द्वेष होता है वो राग द्वेष का प्रवर्तक राग द्वेष का उत्पादक सुख दुख नहीं हो अभिक्रिय रहे जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहे आत्मतत्व का दृढ़ निश्चय करके और मुख्य ये हो गया पहले भी भक्ति करने वाले कोई कहते मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर लो ऐसे भी कहते मायूर पिता मन बुद्धि जो बुद्धि मेरे अर्पण कर देना चाहिए जो भक्त होता है वो मेरा प्रिय होता है मनोबुद्धि को परमात्मा अर्पण करना ज्ञान मार्ग में चले अव्यथा चिंतन करें अथवा साकार विश्व रूप का चिंतन करे, करे मनोबुद्धि को परमात्मा में अर्पण करना पड़ेगा दोनों में समान है केवल अव्यथ चिंतन करने वाले के लिए यह विशेष है क्या विशेष है देहाभिमान का त्याग यही अधिक है नहीं तो सब चाहिए आगे भी कहते हैं ज्ञानी में जो स्वभाव सिद्ध लक्षण कैसे भक्तों में मुझे प्रिय है यशमानिजते लोको यशमान दिजते लोको लोका नोद्विजते चय लोकाजते चय हर्षाम गैर हर्षामर्ष भयोदय गैर भयोद मुक्तो य सच मैं प्रिय मुक्तो ये प्रिय लोको जोको लोका नोजते हर्षाम ग मुक्तोच में प्रियमा लोक न उद्विजते उद्वीजते उद्विजते जिससे लोक कोई प्राणी उद्वेग भय को, उद्वे को, को प्राप्त नहीं करे सिंचलित नहीं तप्त त नहीं हो कष्ट को प्राप्त नहीं करे जो किसी को कष्ट नहीं दे और लोक से भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करे लोक में जैसे चलता है चलेगा उससे भय को उद्वेग को क्षोभ को संचलन को ताप को को प्राप्त नहीं करता है लोक व्यवहार को लेकर दुखी होगा तो परमात्मा का चिंतन क्या करेगा लोक सौ शांत हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे दुनिया सौ ठीक हो जाएगा उसके हम भजन करेंगे कोई जगत को ठीक नहीं कर सकता है जगत में जैसे चलता चलेगा सब चलेगा काल के प्रभाव में कड़ी युग में जैसे होना चाहिए होगा सत्य त्रिता द्वापर में भी क्या क्या होता था अभी कड़ी युग में क्यों नहीं होगा सब धर्म अधर्म प्रारंभ से देवताओं की सृष्टि होती तो अश्रुओं की सृष्टि हुई देवासुर संग्राम पहले से समुद्र मथन करते समय अमृत के लिए तो भी देवताएं की तरफ असुर की तरफ और वो अमृत को अमृत की रक्षा के लिए भगवान महीने अवतार होकर अमृत की रक्षा की देवताओं को मिला असुर को नहीं मिला तो ये तो अनादिकाल से चलता है रेता में भी तभी तो भगवान को अवतरित तो होना पड़ा तो ये सब प्रकार संसार में जो चल रहा है वो चलेगा उसको कोई ठीक कर लेगा संभव को जो समाज कल्याण कर करना चाहते ठीक करना चाहते उनको ठीक करने दो ठीक है अच्छा है उनको निषेध नहीं करना निंदा नहीं करना ठीक है उच्च करते तो अच्छा किंतु आपको क्या करना है सोचना है समाज सुधार करना है या अपने आप को सुधार करना अपने आप को सुधार नहीं कर पाए अपने अंतकन अपने वश में नहीं रख पाए अपना कर्तव्य परमात्मा का दर्शन ये नहीं कर पाए अनादिकाल से इसे भटकते पड़े थे कितने करोड़ जन्म हो गया कितने होने के बाद भी जैसे कोई सही है अपना कर्तव्य क्या है ये समझे वही परमात्मा का दर्शन करने के लिए समर्थ है मनुष्य जीव मात्र और अभी मनुष्य जन्म मिला विशेष अधिकारी चाहने पर दर्शन कर सकता है वो नहीं करके लोग कल्याण करना लोग से उद्योग प्राप्त करे वहां ऐसे हो गया वहां ऐसे अनन हो गया वहां अन्याय हो रहा वहां भूकंप हो गया वहां रोग से मर गए ये वन्य बात्या हो गया वो तो चलता रहेगा उसका सुधार कौन करेगा परमात्मा क्या उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है यदि सब समान होना चाहिए तो परमात्मा सब समान कर दे समान हो जाएगा तो संसार क्या रहेगा नाटक कोई नाटक कभी नया नाटक लिखता भी है नया आप नाटक से कहीं जाते देखने के लिए पर्दा पर देखो वास्तव तो नाटक देखो किसी नाटक में यदि मारपीट रोना पीटना नहीं होगा खाली हस्ते कर देना देख कर के नाटक को लोग पसंद नहीं करेंगे हाँ थोड़ा तो मार पीट हो कोई रोए दुखी हो जाए फिर उसको तो कष्ट हो फिर बात में जीत ले कुछ हो जाए अरे तो बढ़िया अच्छा लगा कहेंगे बहुत अच्छा है यही रोए तो दुखी हो जाए तो दर्शकों को रुला दे तभी मर्मस्पर्शी नाटक बड़ा कुछ, कुछ क्या बोले अब खाली ऐसे कुछ हो जाएगा तो क्या नाटक होगा कोई पसंद नहीं करेगा तो ये भी लीला जगत प्रपंच है महा नाटक है ये माया भी परमात्मा रचते है तो नाटक है ऐसे नाटक होगा जो इतने मिथ्या होने पर भी इतने सत्य मानते हैं सिखाने पर भी नहीं होता है तभी तो नाटक ठीक होता है कोई रामली में रावण बना रावण बना और सामने कोई ब्राह्मण पंडित है जो प्रसिद्ध है सब लोग जानते हैं बहुत सज्जन है बड़े भक्त है वो बैठे थे और सामने दर्शन के उनको सामने बैठा इस हमेशा नहीं आते कभी बैठे उनके रात देखे तो खुश हुए किंतु इतने शांत व्यक्ति है बहुत सरल है कभी किसको कष्ट दुख नहीं देंगे नाराज नहीं कोई कुछ कहना पड़े अपने भजन करते किंतु रावण के ऊपर नाराज होकर अपने चप्पल को जोर से फेंका तो बाद में जो रावण बना था वो अपने चप्पलों को माला रह के आया कि आज में मेरा जो प्रदर्शन उसे सफल हो गया हमको पंडित जी मेरे ऊपर चप्पल फेंका तो मेरा नाटक अभिनय बिल्कुल ठीक हुआ तभी तो उनको क्रोध हुआ जो बिल्कुल क्रोध नहीं करते उनको क्रोध होकर चप्पल फेंका अतः रावण अपने नाटक का ना है तो ये इसी प्रकार संसार में नाटक चलता है चलेगा उसको ठीक नहीं करके लोग से उद्वेग को प्राप्त नहीं करे दुखी नहीं हो लोक में से चलता है कोई तो किसी को मार लिया कोई कुछ नन संबद्ध चेन लिया क्या हाँ, कुछ होता है कोई जला दिया कोई जल गया ये तो चलता रहता है उससे उद्वेग प्राप्त नहीं करता उसको कोई कष्ट देता है तो भी परवा नहीं और बाकी संसार में कुछ तो क्या हो गया लोग को कष्ट देते हैं तो भी उद्वेग प्राप्त नहीं करता है कि परमात्मा चिंतन करता है क्योंकि हर्ष अमर सा भय उद्वेग मुक्त फिर उद्वेग से रही था। ना तो कुछ अनुकूल मिला तो हर्ष होगा प्रिय प्राप्त हुआ तो अंतगणित उत्कर्ष हर्ष होता ये नहीं और अमर से सहन नहीं कर पाया गया कहीं कुछ उत्कर्ष हो गया हमसे अधिक होने में उत्कर्ष देखा तो सहन नहीं होगा अमर सा नहीं कोई सहन करने का नहीं कोई आगे बहुत अच्छा आदत ही कुछ भी करे न किस से भय न किस उद्वेग इससे रहित तो जो होता है असहिष्णुता अमर से कहा तो असहिष्णता करना सो सुख दुख निंदा तुति सहन करना कहीं उत्कर्ष हो गया तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है किंतु ये हमर्ष हो गया तो असहिष्णुता हो जाएगा भय उद्वेद आदि से रहित तो हो जाएगा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है य स मुक्त हो ऐसा जो भक्त समय प्रिय हो मेरा प्रिय भक्त है ऐसा भक्त परमात्मा को प्रिय है ज्ञान मार्ग हो भक्ति हो कुछ नहीं उसमें झगड़ा करने की नहीं कैसे भगवान को प्रिय है भक्त ज्ञानी भी भक्त है गृह चिंतन करने वाले भी भक्त है किंतु ऐसे से भक्त भगवान को प्रिय है श्लोक बोलो यश मानो यस्नान हर चयः सब दे गये मुक्तो ये प्रिया यहाँ देखो प्रथम पाद में लो को हैं तृतीय पाद में मुक्तो हैं यहाँ विसर्ग बोलना ठीक होगा क्यों पर में पहले पर में लो है खर नहीं ख प ये रहेगा तो विसर्ग होगा खर पर हमें विसर्ग होता है फिर विसर्ग स हो जाता है पहले विसर्ग उच्चारण कहा होगा पर में क्या क्या बनना चाहिए क ख प फ है कोई पहले है ल पर में साथ में नहीं आता है बाद में ये है ऐसे क्यों बोलते बार बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं और आपको सिखाया कि ना ऐसा अलग और बनने पर विसर्ग बोलना चाहिए ऐसे बोलते हैं तो आपको फिर लगेगा नहीं ये ठीक होगा कभी नहीं ठीक नहीं है व्याकरण इसकी दृष्टि से जो व्याकरण बताते आप लोग को बताया कहाँ विसर्ग होगा क्या सत्र है नहीं। खर वसान और विसर्जन अब आगे जो ल है ये वो खर प्रत्यार में आएगा मालूम है नहीं।, नहीं आता है तो विसर्ग नहीं होगा आगे फिर विसर्जन से स होता है खर पर होने पर अब उसके बाद करने के लिए वासरी और कली के सूत्र आएगा बताएंगे अनपेक्ष सुचिर दक्ष अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो ग उदासीनो ग सर्वारंभ पर सर्वरंभ परी यो मद्भक्त सियो मद्भक्त सियपेक्ष सुख दक्ष उदासीनो गर्वरंभ परो मद प्रिय अनपेक्ष अपेक्षा रही थे अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं करें देह के या इंद्रिय के साथ विषय का संबंध हो जिससे सुख होता है इसमें भी अपेक्षा नहीं कहीं भी स्प्रिया इच्छा नहीं है ये वस्तु प्राप्त हो जाए ये वस्तु प्राप्त हो जाए ये भावना नहीं किसी विषय की अपेक्षा नहीं अनपेक्षा परमात्मा प्राप्त करना बाकी देहधारण के लिए जो प्राप्त होता है पर्याप्त है ओ चाहिए यह चाहिए यह चाहिए, चाहिए भाव नहीं किसी का पैसा नहीं अशुची है पवित्रता है कि बाह्य अभ्यंतर दोनों बाहर भी पवित्र चाहिए अंतकर्ण भी पवित्र शुद्ध होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं अंदर अशुद्ध है तो भाव गया बाहर के लिए हम नहीं मानते यो नहीं बाहर अशुद्ध ये तमोगुण का कार्य शुद्ध होना चाहिए पुस्तक नहीं भी पढ़े खाली बैठे भी कोई दांत को ऐसे ऐसे करते रहे हाथ जुटा करके हाथ धोना चाहिए और उसमें कभी कलम लेकर पढ़ना पुस्तक पढ़ना और पुस्तक देखते समय तुक लगाना नहीं तो पैर में हाथ लगाना और फिर पुस्तक देखना ऐसा नहीं कोई बढ़ते समय कुर्सी पर बैठते हैं तो पैर तक तो हाथ नहीं पोलता है जब ऐसे बढ़ते न, है ना कोई लोगों का है पैर को हाथ में लगाते रहेंगे फिर से पुस्तक पकड़ेंगे कभी दांत ऐसे करेंगे यहाँ के पहले आता था बैठता <laughs> तो दाँते थे कितने बार दाँटा तो अशुद्ध स्नान करके स्वयं देखे शुद्ध शुद्ध होकर बैठे जप कर ध्यान करके ऐसे मन लगता है और अशुद्ध होकर स्नान क्यों ना करें नहीं होता है अपनी जो परंपरा शास्त्रीय परंपरा उसी पर चले कोई नहीं मानते बड़ापन नहीं है कोई कहेगा ये पुरानी परम्परा है क्या स्नान नहीं करने क्या हो गया ये सबको क्या हो गया सोचने से नहीं होगा जो इसे कहते हैं उनको इसे कहो कुछ तुम्हारे सरे में कुछ लगा दिया तो क्या हो गया कुछ ना कुछ लगा दिया तो क्या सब ग्रहण कर लेगा क्या हो गया कुत्ते पालते हैं कुत्ते पालते तो जो कुत्ता छोड़ता है उसको लेकर तुम्हारे सरे में लगा दे तो क्या हो गया ऐसे क्या हो जाता है शुद्धि अशुद्धि तो मानते हैं किन्तु शास्त्र के अनुसार जितने आवश्यक है अवश्य पवित्र सूची ये संपद दैवी संपत्ति में आता है बाहर अंदर भी महत्वपूर्ण शुद्ध होना चाहिए राग द्वेष नहीं करे किसके विरुद्ध में नहीं सोचे किसके निंदा में नहीं करे किसके अमंगल नहीं सोचे ये सोच चाहिए दक्ष है किसी कार्य प्राप्त तो हुआ सद्य जहां करके समझ करके प्रभु हो जाए उदासन किसी पक्ष में अपने मित्र इस लोष मानना है हमारा मत समर्थक है उसका प्रश्न कोई व्यक्ति कोई गलत व्यक्ति है किन्तु हमारा है तो उसको समर्थन कर देना वो नहीं गलत तो गलत है दे, गल्था दे, गल्था दे, अपने व्यक्ति यदि गलत करेगा अपने भाई भी चोरी करे उसको चोर कहा जाएगा भाई हो तो क्या कोई हो तो क्या होगा अपने प्रिय मित्र है गलत कर्म करेगा तो कर्म गलत होगा या अच्छा क्यों नहीं ऐसे नहीं है किसके प्रति अपना मतलब तो उदासन से किसके पक्ष नहीं मित्र के पक्ष में होना शत्रु है तो उसका समर्थन नहीं करना मित्र है तो समर्थन करना क्या करता नहीं सोचना ये सब नहीं कोई जरूरत नहीं तो एक परमात्मा चिंतन करना बाह्य विषय में राग द्वेष कुछ नहीं किसके पक्षपात करना कोई जरूरत नहीं और गर्तव्यथ व्यथा रहता है व्यथा है भय रहित है किसे भय नहीं सर्वरंभ परित्यागी आरम्भ कर्म करते हैं इस लोक में परलोक में कुछ फल भोगने के लिए जो परमात्मा प्राप्त करना चाहता है इस लोक में कुछ सुखा फल भोग करना चाहता है परलोक में परलोक नहीं चाहिए चाहेगा इस लोक में अथवा परलोक में हम सुख मिले तो परमात्मा नहीं चाहता है परमात्मा चाहता है तो इस लोक इसीलोक परलोक सुखा के लिए सोचना नहीं जो कर्म फल होगा जो परमात्मा देगी समर्पण तो जो परमात्मा देगी ठीक है ये मन में रखे हमको यहां सुख मिले कोई हमको हमारे निंदा नहीं करे कोई कटुवोचन नहीं बढ़े कोई द्वेष नहीं करे और नहीं तो अगले जन्म में सुख मिले ये भावना जो करेगा उसको ही फर्ज मिलेगा अपने कर्म के अनुसार किन्तु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए ये सुख के लिए सोचना नहीं यह लोक परलोक के लिए कुछ कर्म ही नहीं कर सर्व आरंभ ऐसा जो भक्त है यह मध्य समय प्रिय ऐसा हो तो उसका स्वभाव है परित्यागी आरंभ कर्म छोड़ देता है कुछ नहीं करता है जो कामना के लिए कामना के कारण कुछ कर्म किया था वो कर्म छोड़ देता है कुछ नहीं करता है जो सर, अपने कर्तव्य का पालन करना है शरीर देह स्थिति के लिए जितनी चाहिए और कुछ सुख मिले सुख मिले ये भावना करता ही नहीं जो मिलता है वो ठीक है दुख मिलता है सुख मिलता है लक्ष्य परमात्मा का ध्यान करे चिंतन करे ऐसा भक्त मुझे प्रिय है तो भगवान का भक्त बनने के लिए ये सोच चाहिए श्लो को बोलो अनापेक्ष उदासी क्यों मद प्रिया सुचिर दक्ष में सुचिर में रो कहाँ आया? क्या था विसर्ग नहीं था का, क्या था विसर्ग नहीं था विसर्ग नहीं था विसर्ग कह क्या तो फिर रहा आएगा स था स पहरे रौ रू स्वरू से रो रौ विसर्ग नहीं हुआ विसर्ग होने के लिए पुनः विराम हो अथवा खर पहले चाहिए परम क्या है दो है परम क्या है द द पर रहते विसर्ग होगा इसे विसर्ग नहीं था विसर्ग था कहना ठीक है विसर्ग नहीं था तो राव को क्या हुआ रो ही रहा सोचिए यदि सूची के आगे कोई शब्द नहीं रहे विराम हो जाए तो रेप को विसर्ग हो जाएगा खरवसान है और विसर्जन ही हो क्यों यहाँ पर में से होगा तो रेप को विसर्ग हो होगा नहीं होगा तो क्या पदच्छेत करें सुचिर दक्ष क्या था विसर्ग था विसर्ग कहेंगे तो विसर्ग को नहीं हो सकता है हा स को र को विसर्ग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ पर मे खर नहीं और अवसान भी नहीं इसे रह को रह, रह गया और जब पदक्षत करेंगे अलग अलग कर देंगे तो सूची ही कह देते सुचिर नहीं कर सूचि दक्ष दक्ष विसर्ग बोलेंगे किंतु वस्तुतः सूचि रुको रेप रहा वहां विसर्ग नहीं होगा क्यों नहीं होगा पर में द कर में नहीं आता है उदासीनों में ओ कार है क्या पहले था विसर्ग था विसर्ग था विसर्ग रहेगा तो वो कैसे होगा विसर्ग यदि कहेगा तो विसर्ग ओ करो कैसे होगा क्या ओ कैसे होगा सौ था सो हुआ सो कहा से आया स कहा से आया शु का सकार कालव का परसु बताए थे ना शु सुस शुभ तिंग तो दबे शुभ का स है ना वो स था प्रथमा कोचन विभत प्रत्येक क्या है सु शु।, शु का सकार है पदांत का सकार होने से उसका रू हो जाएगा क्या सूत्र सू हो उसकी पद संख्या के सूत्र से उदासीन इसकी पद संज्ञा क्या बोलो सुप्तिंग पदम उन्हें बताया था अब कल पशु सुप्तिंग पदम सूप सहकार आ गया पद संज्ञा पद संज्ञा होने से सह को रू हुआ किस सूत्र से सू रेप को विसर्ग नहीं हो करके ऊ हो गया क्या सूत्र लगा हसीच ऊ होकर गुण हो गया उदासीन हो ग्यथ व्यथा भय आ, ये श्लोक हो गया है बुर श्लोक अनापेक्षित सुचुर्च उदासीनो गर्वरम्भ परीक्षाई क्यों मद सिय यो नृष्यति नवेष्टि यो नृष्य न देशी न शोचति न काोच न कांक्षती शुभा शुभ परित्यागी शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मन सें प्रियः भक्ति मन सें प्रिय यो नृष्य न द्वेष्टि न सोचती न पर कांती भक्ति मान्या जो न हृष्यति हर्ष को प्राप्त नहीं करता है कभी व्यक्ति हर्ष को प्राप्त करता है कब ईष्ट प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त करता है किंतु ये भक्त भगवान को प्रिय जो ईष्ट प्राप्त होने पर भी हर्षित नहीं होता है ईष्ट मिल गया तो हर्षित तो हो गया परमात्मा का ऐसे भक्त हमको नहीं चाहिए ईष्ट मिलने पर भी हर्ष नहीं और द्वेष का होता है अनिष्ट में से द्वेष होता है भगवान को कैसे भक्त प्रिय है जो अनिष्ट मिलने पर भी द्वेष नहीं करता है उसके प्रति कोई शत्रुभाव करता है निंदा करता है कष्ट देता है तो उसके प्रति द्वेष करना चाहिए द्वेष करना चाहिए नही द्वेष करेगा तो क्या होगा द्वेश करेगा तो भगवान को प्रिय ऐसा भगवान को प्रिय नहीं होगा भगवान को प्रिय है कोई आपको कष्ट देता है तो भी द्वेश नहीं करना तो भगवान को प्रिय है। मुश्किल से आप भगवान का क्या प्रिय बनना चाहते हो ना नहीं <laughs> प्रिय बनना है तो ऐसे और सबको प्रिय कैसे होंगे तभी तो प्रिय होगा द्वेश करना तो सब करते ही थोड़े कुछ कर्म से तुरंत उसके विरुद्ध में तो हो जाता है वो तो सब करते हैं किन्तु भगवान कहते हैं मुझे चाहते हो तो थोड़ा तो कुछ तो थो। शुद्ध होने पर मुझे परमात्मा प्राप्त करना है के बराबर होगा तो किस होगा अर्थात तो कोई कष्ट देता है तो भी इसके प्रति द्वेष नहीं करना अनिष्ट प्राप्त होने से द्वेष नहीं करना क्या था अनिष्ट दूसरे कोई कष्ट देता है तो अनिष्ट है कटुवचन बोलता है तो इष्ट नहीं तो हमको ऐसा होने पर भी द्वेष नहीं करे तभी भवान कहते बड़ा मेरा भक्त है तभी भक्त है और खाली भक्ति भगवान क्या नहीं जब करेंगे दूसरे एक के ऊपर द्वेश करना दूसरे से झगड़ा करेंगे है कि तो Courtney, the, है के नहीं दान पड़ करो नहीं कुछ लोग अपने को बड़ा मानकर दूसरे एक मैं ऐसा क्या बोलता है अपने को बड़ा भक्त अपने को बड़ा क्या जो अपने को बड़ा मानकर दूसरे के ऊपर नाराज द्वेश करते वो भक्त भगवान नहीं चाहते न शौचती न शोक नहीं करता है कुछ प्रिय प्राप्त नहीं हुआ कोई चला गया कुछ नष्ट हो गया उसके शोक करके सब छोड़ देते हैं कितने ही सोते भक्त कुछ हुआ कष्ट तो मिला भजन साधन सब छोड़ दिया खाना पीना तो नहीं छोड़ा एक दिन आधा दिन कोई रहा नहीं क्या दूसरे दिन ग्रास कंट्रोल से खाया फिर खाते रहते उसमें कोई नहीं भगवान के भजन छोड़ दिया शोक करके वो नहीं शोक नहीं करता है न इच्छा नहीं करता है कुछ भी अपराप्त वस्तु की इच्छा करते किन्तु इच्छा नहीं करता है न आकांक्षा किसी की इच्छा नहीं करता है। ये वस्तु तो मिल जाए ये व्यापार भावना नहीं हमेशा सोचे इच्छा होती है तो सोचे परमात्मा चाहिए वस्तु चाहिए किसी वस्तु की इच्छा होती है सामान से पूछो अपने मन से चिंता करो भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ये वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो एक जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है और अन्य नहीं चाहेगा अन्य चाहता तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा ये इसलिए नकांक्षा इच्छा भी नहीं करता है अशुभा शुभ परित्यागी उसका स्वभाव ही शुभ अशुभ कर्म छोड़ देता है अशुभ कर्म पाप कर्म तो नहीं करता है शुभ कर्म पुण्यकर्म भी नहीं करता है क्यों नहीं करता है वो जद करता है तो ये भावना नहीं करता कि मुझे स्वर्ग मिले सुख मिले कुछ अधिक उत्कर्ष हो जाए इसी भावना से नहीं करता है अपने कर्तव्य करता है परमात्मा का अर्पण करके तो पुण्य पुण्यकर्म भी छोड़ देता है अरे भक्ति करता है परमात्मा का भक्तिमान यह समय प्रिय ऐसा वो मेरा प्रिय है श्लोक बोलो यो न दृष्टि न सोचती न कांक्ष क्ष मन या सीय सम मित्रे चम सत्ता चिच तथा मनापनो तथा मनापनो शीतोषण सुख दुखेशु शीतोषण सुख दुखेशु सम विवर्जित सम विवर्जित सम सत्य च मित्र चा, चा नो शीतो सावर्जित आपने बोला सुख को बोला अच्छा ठीक है बोलने का बता देना आपने बोला करके <laughs> देखिये उसे पता नहीं नहीं मैं बोलते साहब नहीं बोलना अच्छा हाँ ठीक थी हाँ फिर बोलो समित्र चाना पान शीतोदेश सम संग शत्रु च मित्र समान ही शत्रु के पति जैसे मित्र के पति जैसे व्यवहार हो शत्रु के पति ऐसे व्यवहार हो नहीं शत्रु के प्रति जैसे झगड़ा करते मित्र के साथ झगड़ा करना नहीं सा नहीं मित्र के प्रति जैसे व्यवहार शत्रु के प्रति ऐसे व्यवहार हो अपने व्यवहार से नहीं लगे क्यों हमारे हमारे से शत्रु जैसे व्यवहार का दिशा नहीं और तथा मान अपमान हो मान अपमान तथा तथा क्या समान सामा, समा, मान सम्मान मिलने पर जैसे है अपमानने पर ऐसे ही सम्मान मिला तो कुछ और अपमान मिला तो बिलुद्ध तुमको काला हो जाएगा नहीं तो क्रोध लाल हो जाएगा ये नहीं समान है ये समान है कि मान अपमान मिलने पर भी उसके कारण अपने कोई विक्रिया नहीं हो सम्मान मिला तो कोई बात नहीं अपमान मिला तो कोई बात नहीं सम्मान मिला तो पुण्यकर्म का फल मिला थोड़े पुण्यकर्म चला गया और अपमान मिला तो पाप कर्म फल मिला थोड़े पाप कर्म चला गया तो क्या हो गया आपको उसे क्या लाभे कहा ला पुण्य कर्म चल जाने पर लाभे कर्म चल जाने पर लाभे तो पाप कर्म चल गया क्यों जो अपमान मिला अरे जो सम्मान मिला थोड़े पुण्य कर्म गया उसमें बड़े खुश हो जाते हैं सोच जाएं है पुण्य कर्म थोड़ा चला गया अपमान मिला तो क्या सोचना थोड़े पापकर्म चला गया बाकी और ज्यादा सोचना नहीं परमात्मा भजन करना है उसके कारण यदि उसको सोचने लगे विचार करने लगे सोचने लगे तो अपनी परमात्मा का भजन ही कैसे होगा तो मिलता रहता है मानव मानव बार बार वही कहती शीत ओषण सुख दुख समान शीत ओषण में समान है शीत और उसने समान क्या जैसे आइसक्रीम खाने पर जैसे लगता है चाह पीते समझ लगे दोनों तो परक है, है। ठंडी मिलने शीतकाल में शीत हो तो ठीक है नहीं। उसने देश उष्ण मिले तो देश मिलेगा भोग उसका चिंता नही करना शीतोष्ण तो होना ही है भगवान ने बनाया होगा और शर्य के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सब ऋतु में जैसे ऋतु में जो फल आता है जो सब्जी है उसको सब शरीर के लिए आवश्यक है ये शीतोष्ण भी चाहिए और सुख दुखे शुभ समान है बार बार वही कहते विभिन्न शब्द से सुख मिले दुख मिले बराबर किसको दुख नहीं मिलता है मिल, सबको दुख मिलता है दुख सबको मिलेगा सुख भी सबको मिलेगा और सुख मिल गया सुख साधने गया तो बड़े नाचने लगे और दुख मिल गया तो गया सब छोड़ दिया भजन साधन छोड़ करके और दूसरे की गाली गुलज देना दूसरे निंदा करना दुख उसने दे दिया दूसरे को दोष देना बड़ा सरल अपना कर्तव्य छोड़ करके दूसरे को दोष देंगे तो दुख थोड़ा थोड़ा घट जाता ना कम होता है होता है तो समय बर्बाद हुआ दुख तो बराबर भोगना पड़ा और अपने पाप कर्म है मूल कारण कभी दुख मिलता है तो उसका मूल कारण आपका पाप पापकर्म कोई निमित्त तो बन जाइए और उसके बाद दूसरे को द्वेष किया दूसरे की निंदा की और पापकर्म किया इसे सुख दुख मिला तो उसमें कोई चिंता नहीं समान ये परमात्मा चिंतन अत्यधिक दुख होता है कुछ कष्ट होता है किन्तु तुरंत अपने भगवान का चिंतन करें तो तो मिलेगा सुख दुख होगा ही असंग विवर्जित संघ आश्रित रही तो किसी के साथ कोई आशित नहीं संग तो कहा गया संग बड़ा सर्वत्र संघ का त्याग आपका असंगा। असंग हो आपका स्वरूप असंग असंग पुरुष स्वती कहती है पुरुष आत्मा असंग है उसके साथ किसी संग होता ही नहीं अज्ञान के कारण संग आसती करता है संग सर्वात्म त्याज संग सर्वात्म त्याज्य यदि तक तो न सके ते सविधेय सतान संग ही वे सजन पूरा छोड़ देना चाहिए किसी के साथ कोई संग नहीं असंघ सत्रेण दृढ़ न चित्वा आत्मा असंघ है किसी के साथ कोई संबंध नहीं आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध कभी होता ही नहीं अपने स्वरूप में स्थित होकर असंग सत्र से सबका चेतन करें सर्वात्म न्याजी संग यदि सर्वात्मा त्याग नहीं कर पाते हैं, तो सत महापुरुष से संग करें सत्संग करे शास्त्र का श्रवण करें। महापुरुष नहीं तो सत शास्त्र का चिंतन शास्त्र के साथ अभी सत महापुरुष शास्त्र बनाने वाले व्याख्यान करने वाले भाष्यकार ग्रंथकार व्याजी उनके साथ संक होता है शास्त्र चिंतन करते समय शास्त्र चिंतन करते समय सोचे कि शास्त्र लिखने वाले बनाने वाले कौन उनके साथ साक्षा संबंध भगवान उपदेश करते हैं ये सत्संग है, परमात्मा क्या कहते उसको समझना, समझे ना? परमात्मा क्या चाहते हम में क्या है नहीं है ये विचार करना ये भी सत्संग होता है महापुरुष नहीं मिलते सत्संग नहीं ले कि यह तो प्राप्त है भगवान स्वयं उपदेश करने वाले प्राप्त है गीता शास्त्र में उसको लेकर पढ़े भगवान क्या कहते उसके ही विचार करें ये सत्संग हो जाता है सतान संग वे सजम ये संसार रोग रोग निवृत्ति के लिए सत्संग औषध है सत्संग परमात्मा का सत्महापुरुष का सत्शास्त्र का चिंतन भी सत्संग है श्लोक बोलू अच्छा तथा मनाप शीतोष सुखेश विवर्जिताल्य निंदा तेमौनी तुल्य निंदा तिर्ौनी संतुष्टो कचित् संतुष्ट कचित् स्थिमतिर अनेकेता स्थिर मतिर भक्तिमा प्रियो नर भक्तिमा प्रियो नर तुल निंदास्तुति मौनी संतुष्ट ये ने निककेत मतिर भक्तिमा प्रियो नर नि चतु निंदा स्तरी तुल्य निंदा स्तुतिर्यश्य निंदा और स्तुति बराबर निंदा सुनने पर स्तुति सुनने पर बराबर रहे कोई स्तुति करता है प्रशंसा करता है बड़ा खुश खुश होता है और कोई तो निंदा करने लगा तो क्रोध दुख हो जाता है भगवान कहते हैं इसे भक्त मेरा प्रिय है जिसके लिए स्तुति निंदा बराबर है स्तुति होने पर जो ऐसा रहता निंदा है निंदा होने पर ऐसा रहेगा निन्दा होने पर स्तुति पर बराबर होता है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है उसके लिए समान है मौनी और मौन वाघ संयम वाघ इंद्र का संयम करना इंद्र के व्यापार वाग इंद्र भगवान ने दिया संस्कृत अध्ययन स्तोत्र पाठ गीता पाठ मंत्र जप इसके लिए उपयोग करना है व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए कोई शब्द आवश्यक है बोलने की आवश्यकता है तो बोलना सोचे इसके बिना चलेगा तो क्यों बोलना बिना कारण शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए वाघ के साधन है कोई बात करते बीच में कुछ बोलने लगे अच्छा कुछ आवश्यक है कोई विशेष समझ कर बोले तो ठीक है जिस विषय में दोनों बात करते उसको नहीं समझ कुछ बोला तो क्या समझेंगे पहले तो दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए और नहीं समझ कर कुछ बोले गलत बोले तो उसका नाम मूर्खता कहती मूर्खता दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए और वो ठीक नहीं समझकर कुछ बोले क्या आवश्यकता नहीं नहीं बोलने चलता है तो बोलना क्या जरूरत है और बाकी सब लोग समझते जानते हैं जो जानते हैं फिर हम क्यों कहना कोई चीज सामान्य चीज है सबको मालूम है फिर कुछ होता है अपने बोला लगा जैसे किसको मालूम नहीं था मालूमेश बोलना क्या जरूरत है सामने कोई चीज न पर जहां बिना बोले चलता है तो नहीं बोलना ये भाग्य खाली मुखो को मौन कर रखना बोलते करके करना ये नहीं किसको न मौना पता नहीं किसको को कुछ नहीं जरूरत पड़े तो बोलने का नहीं तो नहीं नापृष्टम कश्यची डिब्रियात अपृष्टम किसी को कुछ नहीं बोले नापृष्टम कश्यची डिब्रियान नचा न्याय न पृछत जान नेधावी जड़वर लोकमाचरेत, बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए और नचा अन्याय न पूछत कोई पूछता तो है किन्तु अन्याय से पूछता है वह आकर के पूछता है आप आपके वेदांत भगवान को क्या मानते तुच्छते पुछते वेदांत में आप वेदांत पढ़ते तो भगवान को मानते हो या नहीं मानते <tosha> कोई भक्तों ने पूछा वेदांत कैसे भगवान का कोई बताए वेदांत शास्त्र में अच्छा आपके वेदांत में कैसे भगवान मानते हैं तो उनका यह नहीं वो करने के है या क्या वेदांतिक भगवान के बारे में क्या जानते हैं तो वेदांत वो कहा जैसे शास्त्र में कहा गया हमारे वेदांत ऐसे ही मानते हैं शास्त्र में जैसे कहा ऐसे मानते हैं क्या कहा गया श्रास्त्र में जानने के लिए कोई पूछता है नम्रता के साथ तो उसको उत्तर देना कोई हे बुद्धि से कहता है कुछ कुछ बोलता है तो उसको वही कहना नहीं चाहिए न चाह न पृछत जान नहीं पूछा नहीं उत्तर देंगे तो क्या सोचेगा इसको कुछ नहीं आता है ये कुछ नहीं जानता है तो क्या बिगड़ जाएगा साथ में कहा जान नेधा भी, भी जड़व लोकम आचरित जानते हुए बुद्धिमान ऐसा आचरण करे जड़ जैसे जड़वत लोग समझे इसको कुछ नहीं आता है ठीक नहीं आता तो अच्छी बात है कोई बात नहीं कोई लोग हमको समझे हमको बहुत आता है इसके लिए ना चास्त्र ज्ञान ना भजन ना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लोग पूजा करे इसलिए और भजन बढ़ेगा तो वो लोग को प्रसन्नता करनी पड़ो नहीं और लोग की पूजा के लिए लोग ज्ञान है भक्ति है। भक्ति करेगी लोग हम की पूजा करे समान करे इसके लिए नहीं लोग मूर्ख समझेंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा क्या हुआ ये जो कोई बोले आप भक्ति करते है लोग तो आपको को पागल समझते लोग पागल समझते तो भक्ति करना है भक्ति छोड़ देना आप भक्ति करो तो लोग समझिये तो पागल है लोग कहेंगे पागल है क्या अभी इसके वो लो कोई लोग कहते हैं इतने कम उर्मारे क्या मंदिर जाते भक्ति जाती ये क्या करते हो वो तो, तो समय जो आएगा कहते बताते बड़े बड़े समझदार व्यक्ति इतने कम उम्र में क्या मंदिर जाते हो क्या व्रतोपास करते हो वो तो बुढ़ावस्था में करेंगे बुद्धावस्था में कितने करते हैं वो अभी नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं कर सकते स्वयं तो नहीं करेंगे कोई करता तो उसको कैसे कहेंगे अभी क्या समय तो अभी क्या पढ़ा अभी क्या भक्ति करना अभी करने से कुछ नहीं होता क्या क्या स्वभा नहीं जो लोग कुछ कहे नहीं कहे उसके लिए सोचना नहीं बराबर अब कोई कुछ कहे को तो कोई चिंता ही नहीं करना वही मौन है लोग नहीं समझते नहीं नशम कसर भूया तो न चाहे न्याय न पृछत जान नेधावी जड़बर लोकम आचर संतुष्ट हुई न के नच मिला संतुष्ट है बस यही बार बार है संतोष चाहिए संतोष है व से परम निदानम बड़ी सम्पत्ति संतोष संतोष है तो धन सम्पन्न है जो कोई मिल जितने मिला उसमें ठीक शर स्थिति के जो मिला उसमें पर्याप्त संतोष चाहिए असंतोष नहीं दुखी नहीं जो दुखी होता है कभी मिलने पर कुछ न कुछ दोष निकालेगा असंतुष्ट रहने वाले काम होने पर ठीक है जो मिला ठीक है हो गया अपने प्रारद जो मिला ठीक है अनिकेत निकेत निश्चित शरीर रहने के लिए गृह निश्चित नहीं है ज्ञान मार्ग में है तो सन्यासी के लिए घर निश्चित नहीं है कभी कहा रह, कभी कहाँ रह गया घर में रहा कहीं घर मिला रहता है तो हमेशा तैयार रहता है कभी भी कर, घर को छोड़ना पड़ेगा घर में हमारा घर नहीं है किसके घर में रहा है कोई कहेगा कमरा खाली करो तो खाली करना पड़ेगा आश्रम में रहते तो कहीं कहीं कुछ रहते कोई कहते चल जाओ तो चल जाना पड़ेगा निश्चित निकेत घर नहीं है कवि कैसे कह रह गया स्थिर मतिर किन्तु स्थिरा मतिर बुद्धि स्थिर है परमार्थ परमात्मा विषय में बुद्धि परमात्मा चिंतन करता है परमात्मा विषय में बुद्धि दृढ़ है निश्चित है जब शास्त्र थोड़ा सवर्ण नहीं करे बुद्धि स्थिर नहीं हो तो भजन नहीं हो पाता है भजन करने के लिए पहले शास्त्र को समझे परमात्मा तत्व को समझ करके भक्ति होती है भक्ति करने के पहले थोड़े सा शास्त्र श्रवण करें, परमात्मा स्वरूप के दिल निश्चय करे बुद्धि स्थिर हो जाए तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मेरा प्रिय है ऐसे भक्तिमान मैं मेरा प्रिय है बोलू संतुष्ट स्थिर मतिर भक्ति मे प्रो नर ये तो धर्मदे तो धर्मृत यथोत्म पर्युपासते यथोक् पर्युपासते शधार परमा शक्ताव मे प्रिया भक्ताव मे प्रिया धर्मिया मृत चथ क्युपाशते शा पर भक्ता मे प्रिया वस्तु तो अधिष्ठा सर्वभ भुता से ले करके अक्षर चिंतन करने वाले जो सन्यासी ज्ञान निष्ठा है उनके धर्म कहा गया और जो ज्ञान मार्ग में चलता है ऐसे धर्म प्रयत्न पूर्व लाए अरे मेरा भक्त ईश्वर जी भक्त के लिए कहते ठीक है वो धर्म भक्त में आ जाए तो परमात्मा का प्रिय होगा तो इसी द्वादश अध्याय में जैसे जैसे भगवान ने कहा ऐसा मेरा भक्त प्रिय है ज्ञान मार्ग हो भक्ति मार्ग में हो द्वेत मार्ग में हो तो भी ऐसे हो जाए तो भगवान का प्रिय होगा ये होना चाहिए यहाँ उपसार करते हैं ये तो धर्म्य अमृतम इदम यथोत्तम परिपार्श धर्म्य धर्म धर्म से युत अमृतम जैसे परमात्मा ने कहा अमृत हित ले उसका पल मुख्य का साधन अमृतत्व का हेतु अमृतत्व मुख्य को कहते उसका साधन से ये अमृतम यथोत्तम जैसे कहा गया उसके ही परिपाषद ऐसे अनुसार करता है जैसे कहा गया जैसे कहा गया प्रयत्नपूर्वक धर्म अपने में लाता है जो ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध धर्म साधक प्रयत्नपूर्वक अपने में लाता है श्रद्धा न श्रद्धालु होकर मत परम अहम परम यश्य में ही उसका परम प्रधान है और कुछ नहीं है संसार कुछ नहीं परमात्मा ही प्रधान है ऐसा जो भक्त है ते मैं अतीब प्रिय हूं अत्यंत प्रिय है अत्यंत प्रिय हुई है प्रिय हुई ज्ञानी नो अत्यम अंग सचम अप्रिय भगवान ने कहा ज्ञानी क्या मेरा प्रिय ज्ञानी ही मेरा प्रिय है ऐसा मुमुक्षु जो ज्ञानी में तो स्वभाव सिद्ध है किंतु तो ये मुंगू के लिए यत्न तुशान करके ऐसे धर्म अपने में लाए किसको जो पर को प्राप्त करना चाहता है चाहते कोई परमा हम प्राप्त करना हाँ चाहते तो इस धर्म को लाना पड़े पड़ेगा मुश्किल तो है तो लाना पड़ेगा एक एक थोड़ा थोड़ा करके लाना पड़ेगा ये इसके बिना सरल से और कोई उपाय नहीं हँसवे को बोलो ये तू धर्म चथा सदा नाम परमा खास्के जीव ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति तत्सदीतिम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्स श्रीमद्भगवदीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या योग शास्त्र शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद श्री कृष्णार्जुन संवाद भक्ति योगो नाम भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय द्वादशोध्याय यहाँ द्वादशो अध्याय बोलना ठीक होगा नहीं अध्याय नहीं मत भगवत गीतासु उपनिषु अलग कर बोलना ठीक है नहीं जैसे लिखा है श्रीमत भगवत गीता सुपन सा कुछ लोग ऐसे अलग अलग करके भक्ति योगा विसर्ग बोलना ठीक होगा नहीं।, नहीं होगा आगे क्या है न है न पढ़ है कहीं विसर्ग होता है इसलिए इसे पदच्छेद करके अशुद्ध नहीं करने का है जैसे पुस्तक में लिखा है ऐसे बोलना चाहिए कोई सीखा तो भी गलत नहीं सीखना नहीं करना आज बताया था सुबह हमने बताया कि इसको लघु कौन ती पढ़ो सब कुछ हो जाएगा कोई आया वह ज्ञान परमात्मा प्राप्ति कर रही उसे कहते थे तो ये पुस्तक ले लघु कौन ती पढ़ो इसे सब हो जाएगा थोड़ा सा भगवान का नाम लेगा तो भगवान का नाम लेते समय ये आया रामायण में भगवान का नाम ले तो सब हो जाएगा मोक्ष परमात्मा प्राप्ति चाहते ना तो हो जाएगा नाम लेगा तो अंतगुण शुद्ध होगा शुद्ध होगा तो शास्त्र में श्रद्धा होगी शास्त्र में श्रद्धा पूजय से कहीं से मानेगा मानेगा वासुदेव सर्वम मानेगा मानेगा तो सर्व वासुदेव तो हम वासुदेव मानेगा मानेगा तो फिर ज्ञान हो है? जो अंतगुण शुद्ध नहीं होता है ना तो शास्त्र में कहने पर भी नहीं मान पाते वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव तो वासुदेव से भिन्न क्या है तो आप फिर क्या है तो अहम ब्रह्म चिंतन कर सकता है पहले नाम जप करेगा अंतगुण शुद्ध होगा शुद्ध होगा तो शास्त्र में श्रद्धा होगी श्रद्धा होगी तो शास्त्र के भगवान के आदेशों को पालन करेगा मानेगा कर्म करेगा सदन मार्ग में चलेगा जो भगवान जैसे कहते जैसे करेगा अंतगुण शुद्ध पर सब आगे हो जाएगा पहले थोड़ा करने पर आगे सब कुछ हो जाएगा तो चाहिए इसलिए कोई आता कहते लघु को नहीं सब कुछ हो जाएगा पहले पढ़े और थोड़ा इसको पढ़ने पर बाहर चिंतन छोड़कर इसमें दिमाग अलगाए व्याकरण पढ़े न्याय पढ़े मीमाशा पढ़े न्याय पढ़ते समय थोड़ा दिमाग लग जाए इसमें संसार को छोड़ने के लिए शास्त्र चाहिए नहीं तो संसार को छोड़ना बड़ा सरल नहीं है संसार कोई मौका कहते हमारे सूत्र याद नहीं होता है भी हम भी कहते तो हमको याद नहीं होता है मार्जी होते याद क्यों नहीं होगा? सारे संसार तो याद है सूत्र क्यों याद नहीं होगा संसार को हटाओ इसको रखो सूत्र याद करो श्लोक याद करो संसार देगा जितने सब है ना मेमोरी सब भर कर रखा है और जागा नहीं तो सूत्र कैसे रहेगा कुछ कुछ हटाओ तो जागा खाली करो तो ये अपने स्थान दे तो भी हटेगा हटाने के लिए चाहिए कितना अध्याय पूरे हो गए तीन तीन भाग करके पहले कर्मयोग उसके बाद उपासना आगे ज्ञान शुरू होगा पहले कर्मयोग कहते समय कर्ता आत्मा का स्वरूप तुम पद का अर्थ बताया गया आगे ज्ञान उपासना कहते हुए परमात्मा स्वरूप का कथन किया गया सोपाधि के जगत कारण उत्पत्ति स्थिति कारण माया उपाधि के कारण ब्रह्मा विष्णुमय स्वरूप अनेक रूप हो जाते हैं देवता आदि बहुत भेद है वास्तव एक अद्वितीय तत्व है जो अक्षर है अव्यर्थ है वो बताने तत्पद का लक्षार्थ हो गया शुद्ध चिन्ह मात्र त्व पद का लक्षार्थ भी चिन्ह मात्र है जो लक्षार्थ का निश्चय हो जाएगा तो एक तो ज्ञान होगा अभी ज्ञान के लिए कहेंगे तत्वसी में त्वम पद का तत्पद का अर्थ निश्चय होने के लिए छठ का दोष छ अध्याय होगी अभी दोनों के एकत्व तो कहने के लिए ज्ञान आरंभ होगा अथ त्रयोदशोध्याय अत्याय सप्तम अध्याय में परमात्मा की दो प्रकृति कही गई है एक अपरा और एक परा भूमिरापो नलो वायु हो खन हो बुद्धि रिवच अहंकारितियों में भिन्ना प्रकृति रष्ट अपरा अपरा प्रति विद्य में पराम जीवभूत जीव, जीव स्वरूप एक क्षेत्र बाकी सब माया अविद्या विद्या के कार्य पांचभूत मन बुद्धि अहंकार ये सब जितने आठ प्रकार अपरा प्रकृति कही गई सब उत्तरी गुणात्मिक है ये सब प्रकृति कही गई अभी यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहकर के उसी दोनों का कतन प्रकृति का कथन करेंगे प्रकृति का अर्थ कि स्वभाव होता है एक स्वरूप होता है स्वभाव प्रकृति है अपरा प्रकृति उसका धर्म और स्वरूप है परा प्रकृति जीवता अभी यहां कहेंगे एक क्या और एक बाकी क्षेत्र क्षेत्र शब्द से क्षेत्रज्ञों को छोड़ के सारे इस पदार्थ को क्षेत्र जड़ो जानने वाला क्षेत्र ज्ञा है जो परा प्रकृति कही गई जो सप्तमत्याय में परापरा दो प्रकृति कही गई थी या उसी दोनों को क्षेत्र क्षेत्र कर करके बताएंगे ज्ञान का उपदेश बड़े सरल शब्द से जब तक ये थोड़ा तम पदार्थ तत्पदार्थ का निश्चय हो जाए आगे तत्पदार लक्षण करके कैसे प्रकार ज्ञान होता है बड़े दो तीन श्लोक में पूरा ज्ञान का उपदेश करते थे भगवान शुद्धा अंत कण हो और जितने कहा गया विश्वरूपदर्शन ध्यान किया मातृ जैसा इच्छा हो जाए तो उपदेश से ज्ञान हो जाएगा क्रोन हो जाएगा इच्छा होनी चाहिए प्रयत्न करते तो अभी अवश्य सफलता मिलती है असफलता पहले होती है किन्तु आगे प्रयत्न करने सफलता मिलती है इसलिए प्रयत्न करना पड़ता है भगवान ने बता दिया ये ज्ञान ही मेरा अत्यंत प्रिय बता दिया वो तत्व ज्ञान के तत्व ज्ञान से युक्त होने से भगवान क्या प्रिय होते तत्व ज्ञान भी कहना है ज्ञान क्या है श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच ईदम शरीर कौनतेदम शरीर कौनते क्षेत्र क्षेत्रमित्यविधियते विधियते ो प्राहु प्रहु एक तो वेति क्षेत्र तद्विद क्षेत्र तद्विद्वाच इदं शरीर कांते क्षेत्रमित प्राहु वेति क्षेत्र तद्विद है कौनते कुंती पुत्र अर्जुन इदम शरीरम क्षेत्र में चपी थे ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं शरीर कहेंगे तो आगे बताएंगे शरीर में क्या क्या लेना है ऊपर से तो दिखता है शरीर थोड़ा शरीर अंदर भी कुछ है क्या क्या लेना है स्वयं भगवान बताएंगे ए व्यक्ति इसको जो जानता है कू तदविध क्षेत्रज्ञ इति प्राहु उसको कहते क्षेत्र जानने वाले को क्षेत्रज्ञ से कहते है कौन कहते तदविध क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाले क्षेत्र क्या है क्षेत्र क्या है इसको जो जानते हैं वो तदविध तदविध बहुचन कहते जानने वाले को क्या कहते है जो शरीरों को जानने वाला उसको क्या कहते हैं कौन कहते हैं? तचे, तचे, तर तर है तदविध तदविध मतलब तत्पी क्या लेना हाँ क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रों को जानने वाले तदविध वो कहते हैं? क्या कहते हैं? जानने वाले को क्या कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्र किसको कहते हैं शरीरों को शरीर को क्षेत्र कहते शरीर को जानने वाले को कहते कौन कहता है हाँ क्षेत्र इन दोनों को जानने वाले तदविदा कहते हैं अभी क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या, क्या सब हम बताएंगे प्राहु क्या के विसर्ग है परम क्या वर्ण है, है? क है जो क्षेत्र क्या है ना क और स मिलकर प्रथम वर्ण क्या है पर कहेगा तो विसर्ग होता है हा प्रहु विसर्ग हो गया ये विसर्ग कैसे हुआ क्या था प्रहु सकार था सकार को स रू हुआ रू होने पर रू के ईर्थ संज्ञा चले जाएगा रेप को विसर्ग करना है क्या सूत्र है रेप को विसर्ग करने के लिए खारा खर वसान विसर्जनीय विसर्जन से प्राप्त है किन्तु यहां स नहीं हुआ वो बताएंगे सर्ज रहा यहाँ दो भाग कर दिया एक छिद्र पर क्षेत्र क्यों और जान, जो जाना जाता है शरीर क्षेत्र आप अभी बोलो आप क्षेत्र है या क्षेत्र क्यों है क्षेत्र नहीं।, नहीं।, नहीं आप शरीर है या शरीर को जानने वाले शरीर को जानने वाले शरीर नहीं आप नहीं हाँ निर्दा निशे शरीर नहीं तो मनुष्य आप मनुष्यत्व तो में ही आत्मा में ही शरीर में है तो आप शरीर है क्या नहीं तो आप मनुष्य डर लगता है मनुष्य vale. नहीं तो क्या पशु है आत्मा में मनुष्यत्व नहीं देवत्व नहीं पशुत्व नहीं पक्षी तो नहीं जिस शरीर में है उसको लेकर के व्यवहार किया जाता है बात तो आप शरीर को जानने वाले तो आप क्षेत्र क्या है या क्षेत्र है आप स्वर्य को जानते हैं जिसको हम जानते हैं हम से भिन्न है ये दिखता है कलम आपको दिखती है कलम दिखता है लेकिन दिखते है ये आपसे भिन्न है भिन्न है शरू को आप जानते हो तो शरीर आपसे भिन्न है आप शरीर है शर्व को जानने वाले तब भगवान कहते आगे देखो श्लोक बोल रहे थे श्री भगवान क्षेत्र नित्य विधियज साहू क्षेत्र द्वितीय पदे में कितने पदे है क्षेत्र इति थे इति का क्या अर्थ है इस प्रकार ऐसा क्षेत्र इति थे अभिद्यति का अर्थ कहा जाता है कहा जाता है कहते नहीं कहा जाता है क्या कहा जाता है क्षेत्र कहते कौन प्राह प्रा क्या कहते क्षेत्र इसे कहा जाता है हाँ, आगे देखो तो क्षेत्र क्षेत्र के दोनों जानने से हो गया सो कुछ कहते नहीं क्षेत्रा पी विद्धि क्षेत्रा पिमा विदि सर्वक्षेत्रु भारत सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र जान यज्ञ ज्ञान मतंग मम यज्ञ ज्ञान मतंग ममो क्षेत्रा पी सर्व क्षेत्र शुभारत क्षेत्र क्षेत्र और जानन क्षेत्र मतंग क्षेत्र ज्ञा सर्य क्षेत्र इतने जान लिया सो हो गया ऐसा नहीं समझा मैं क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्र इतने मात्र सही भगवान ने कहते क्षेत्र चापी माम विधि माम चापी मैं क्षत्रज्ञ हूँ ये भी समझो परमात्मा को जानो परमात्मा क्षेत्रज्ञ ही आप अपने को क्या मानते थे अभी क्षत्र क्षेत्रज्ञा अब परमात्मा कहते माँ हम चाहिए क्षेत्रज्ञ भी थी मैं क्षेत्र हूँ कहा क्षेत्र मैं कहा सर्व सारे शर् में क्षेत्रज्ञ मैं कितने क्षेत्रज्ञ है कितने शर् हैं अनेक शर्म में क्षेत्र ज्ञा एक आप अपने को क्षेत्र मानते हो क्षेत्र मानते हो आप क्षेत्रज्ञ हैं परमात्मा क्षेत्रज्ञ हैं दो हो जाएंगे हजार <laughs> क्षेत्रज्ञ कहते मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ सबके शर्य में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ पहले कहा था दसों में अहम आत्मा गुड़ा के सर सर्वभूत आश्रस्त मैं ही सारे भूते में आत्मा हूं कितना आत्मा है एक सारे जीवा में आत्मा एक है तो क्षेत्र कितने होगा एक ही क्षेत्र सब शर्य में सर्वभूते सुख एक ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्र ज्ञान चाप में माम दीदी सारे शरीर में अभी कहते इतने थे क्या क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान हम यज ज्ञान हम मतम क्षेत्र क्षेत्र दोनों का ठीक ठीक, ठीक ज्ञान हो गया तो यही ज्ञान है मेरा मत है बस इतने से और कुछ नहीं इतने ही जानना है क्षेत्र क्षेत्र को समझ लिया क्षेत्र ज्ञा एक जो आत्मा है वही क्षेत्रज्ञ सर्व शरीर में क्षेत्र ज्ञा एक अद्वितीय तत्व है बाकी उसको छोड़ के सब पदार्थ क्षेत्र है जड़ है जड़ होने से मिथ्या है दृश्य है ज्ञान पदार्थ है पदा आप क्या है क्षेत्र ज्ञ चिन्मात्र कितने क्षेत्र ज्ञ है एक ही क्षेत्र ज्ञा परमात्मा ब्रह्म है इतने ज्ञान हो गया क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञान वही सम्य ज्ञान तथी मेरा ईश्वर के विष्णु का सम्य ज्ञान यही मेरा मत है इतने जाने सब हो गया श्रोको बोलो क्षेत्र ज्ञान सापि मांगिद सर्वक्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र मतंग मम तृतीय पद में कितने पद है तीन द्वितीय पद बोलो क्या है ये तो एक साथ हो गया द्वितीय पाद तृतीय पाद तृतीय पाद क्या है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा ज्ञानम यह तृतीय पाद सारे पाद होते हैं प्रथम पाद क्या है विधि। तृतीय पाद क्या है अब इसमें कितने पद है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो राम शब्द का षठी दिवचन क्या बनता है राम हो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा क्या क्या बनेगा बोलो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा हो बनेगा यहाँ विसर्ग नहीं हुआ क्षेत्र क्षेत्र ओस आता है ष्ठी सप्तमी में आता है गश ओस आम ओस विभती क्षेत्रज्ञा अगर ये क्षेत्र ज्ञाओ सव को हो जाएगा सू रू होने के बाद रेप को तो विसर्ग होना चाहिए पर में क्या चाहिए कर अवसर पर में क्या है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम क्या बने पहले ज है ज्ञान में पहला वर्ण क्या है ज दूसरा वर्ण यर्ण कर में आयेगा नहीं।, नहीं आने से विसर्ग नहीं हुआ रेप को रेप रह गया क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर रेप को विसर्ग होना था कब होना था विसर्ग पर में खर होता अथवा विराम होता है विराम नहीं खर नहीं विसर्ग नहीं हुआ त्ञान मत मम हाँ फिर स्लो को बोलो क्षेत्र मिधि सर्व क्षेत्र सुभारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यज्ञान मतंगे शरीर में एक ही हो गया क्षेत्र ईश्वर होने से क्या होगा एक एक को तो आपका अपने सुख दुख होता है ईश्वर को सारे सुख दुख मिलेगा सब सर्य में एक ही क्षेत्रज्ञ होगा ना ईश्वरी क्षेत्र होंगे तो सारे सर्य के सुख दुख ईश्वर को मिलेगा किस को सुख दुख मिलेगा ईश्वर से भिन्न कोई है संसारी जो भिन्न मानते थे वो ईश्वर है एकत्रित है नहीं तो संसार दुख रहेगा जीव में कहा रहेगा ईश्वर में ईश्वर में सब सुख दुख है ये मानना पड़ेगा ईश्वर में आरोपित है वास्तव में तो नहीं है आप में तो आरोपिता नहीं मैं आरोपित है उसको जीव सदस्य कह लेते हैं, वही ईश्वर है वही ब्रह्म है शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म में संसार आरपित होने से इसको संसारी जो कहते नाम जीव पड़ गया एक ही तत्व तो है शुद्ध चिन्ह मात्र आरोपित होने से मरुभूमि में जल के समान वास्तव नहीं है इसलिए एक ही है तत्व तो संसार आरोपित हो। आरपित होने से ब्रह्म से आरपित होता है तो यथार्थ ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी मरुह में जल दिखता है मरुह में के समझ लेने से जल भ्रमण नष्ट हो जाता है शंख ये स्फटिका लाल दिखता है लाल पुष्प के कारण पता चलेगा लाल पुष्प को हटा देंगे स्फटिका सफेद दिखेगा <coughs> भ्रमण नष्ट हो जाता है इसी प्रकार यहाँ यहां, यहां तत्व को समझ ले आत्म तत्व बाकी क्षेत्र में जितने आए सब कल्पित समझ ले आत्मतत्व में क्षेत्र क्षेत्र का धर्म कुछ भी नहीं है तो आत्मतत्व मुक्त होगा मुक्त ही है बंधन का कारण कुछ ही नहीं असंग है इसका भी शरीर क्षेत्र में क्या क्या आता है ये समझ रहा खाली शरीर शब्द से कह दिया था किन्तु क्षेत्र में क्या क्या है भगवान कहते मैं अच्छे तरू से बताता हूं क्षेत्र में किस किस को लेना जो क्षेत्र में है वो आप नहीं से भिन्न है वो समझ लिया तो हो गया ज्ञान सरल से तत्ंग यक्ष यदिकारीयत यदिकारीयत सचो यत प्रभावच सचयो य प्रभाव से न मे तृणु तत्समासेणु त यादृक्त सचाव तेषु यच्च जो क्षेत्र शरीर ये मैं बताता सुनो और जो क्षेत्र यादृक जिस प्रकार ही अपने धर्म उसमें क्या है कैसे धर्म वाला शरीर एक कहता हूँ सुनो यादृग मत जिस प्रकार है? अपने धर्म उसमें क्या है वो बताऊंगा सुनो और यद्विकारी जिसके विकारी है जिसका, जिसमें विकार कार्य होता है क्षेत्र में शरीर में जो इंद्रियादि विकार से युक्त होता है शरीर वो सुनो इंद्रिया आदि विकार विकार रहेगा विकार हो जाएगा इंद्रिया विकारी कौन होगा शरीर शरीर विकारी उसमें क्या विकार हो इंद्रिया इंद्रिय आदि से हुई यशयत जिससे जो उत्पन्न होता है यह तश्चय जिस कारण से जो कार्य होता है जिस कारण से जो कार्य होता है ये भी कहूंगा सच यो यथ प्रभाव स कौन से क्षेत्रज्ञ पूर्वार्ध तक तो क्षेत्र के लिए कह दिया उत्तरार्ध किसके लिए क्षेत्रज्ञ चेत्रक्या। के सच जो क्षेत्रज्ञ यह क्षेत्र के क्या है मैं बताऊंगा अच्छी अस्तित, तरह से यद प्रभाव उसमें जो जो प्रभाव है शक्ति है उपाधि के कारण वस्तु तो शुद्ध चिन्ह मात्र है किन्तु उपाधि के, के कारण शक्ति है, प्रभाव है ये भी बताऊंगा कैसे प्रभाव वाला क्षेत्र है उसे बताऊंगा तो कितने लंबा बताएंगे अभी तो जाने का समय हो जाएगा इसे कहते समास है ना संख्य से बताऊंगा डरना नहीं ज्यादा लंबा नहीं क्या कहेंगे समास है ना मतलब संक्षेप से मेरे से सुनो <स्थाँगे> किन्तु क्या क्या बताएंगे सर्वे क्षेत्र बताएंगे क्या क्षेत्र है उसे अपना धर्म क्या है उसमें क्या क्या विकार होता है जि जिस जिस कारण से क्या कार्य होता है ये बताएंगे और क्षेत्रों के क्या बताएंगे वो तो क्षेत्रों के क्या बताएंगे और जो प्रभाव उपाधि के कारण शक्ति जितने प्रभाव उसमें ये बताएंगे अरु तत्व समा से न क्षेत्र क्या तो स्वरूप क्या है ठीक ठीक मैं कहूंगा सुनो संक्षेप से कहूंगा स्लो को बोलो क्षेत्रीय सच्चात समाचार श्रेणु क्या है श्रेणु रेणु क्या था सुनो सुनो वो श्रेणु का अपभ्रंश हो गया संस्कृत है श्रेणु उसको उत्साह नहीं कर पाते धीरे धीरे करने लगे सुनो क्या करना चाहिए श्रेणु इसका अपभ्रंश हो सुनो गौ है संस्कृत में गौ सदो और गौ को गौ को कोई लोग को क बोलते हैं तमिल में क ग के लिए एक वर्णा है और गौ को कऊ कहेंगे कऊ कहेंगे काउ कहेंगे गौ धातु है गम धातु को गौ को क्या कहेंगे कम <laughs> कम ही कहेंगे गवीज गौी जी गमेंगे गौ कहू गौ को कहू कमी को कहें गमी ऋषि भी बहुधा गीतम ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी पृथक छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद ब्रह्म सूत्र पद हेतुमद्भिर्श्चित हेतुमद्भिश्चित ऋषि बहुधा गीत छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्च तो निश्चित ऋषियों के द्वारा वशिष्ठ ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार कहा गया बहुधा गन्दो भी विविध छंद ही विविधि वेद के द्वारा विभिन्न प्रकार कहा गया है पृथक पृथक अलग अलग सो कहा गया ब्रह्म सूत्र पद ऐसे हो ब्रह्म सूत्र पद ब्रह्म के सूचक वाक्य ब्रह्म सूत्र उनके द्वारा जो कहा जाता है ब्रह्म, ब्रह्म सूत्र पद के द्वारा भी ये सो कहा गया क्षेत्र क्षेत्र के संबंध में तत्व कहा गया ये हेतु मत वीर विनिश्चित हेतु तो, हे मत हेतु वाले निश्चय कर युक्ति के साथ युवती जैसे हेतु दिया कारण देने से निश्चय होता है बिना कारण कहेंगे हाँ है क्यों बनिए क्योंकि देखो धूम निकला है नीचे से ऊपर धूम निकला है तो नीचे अंदर बननी होगी देखा गर्मी लगती गर्मी लगता था ये तेज का, के कारण बनने के कारण गर्मी गर्मी तो कुछ होगा युति दे करके युति वाले वाक्य के द्वारा मैं कहूँ ब्रह्मसूत्र पदक के द्वारा भी कहा गया शास्त्र में देव जिसको सुनने पर दृढ़ निश्चय होगा ये सो कहा गया करके ये क्षेत्र क्षेत्र के यथार्थ ज्ञान की तृति की ये क्षेत्र क्षेत्र को ऋषियों ने कहा वेद में कहा गया ब्रह्म सूचक वाक्य को द्वारा कहा गया युक्ति पूर्वक ये इसको मैं तुमको बताऊंगा इसको जो समझ लिया तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यज्ञ ज्ञान मतम ये कहा गया कौन से श्लोक में द्वितीय श्लोक में कहा क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान यथार्थ ज्ञान वही ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाए होगी इसे उसको तुति करके एकाग्र करके कहते आगे कहेंगे श्लोक बोलो ऋषि भी छोधक ब्रह्म सूत्र पद शू मधिर विश्चित ऋषि भीर बहुधा ऋषिवीर क्या विभूति है तीत्या बहुचन क्या प्रत्यय है क्या पढ़ते हैं है भिसम भिस भिस के सकार को रू हो गया कोई सूत्र है भिस के सकार को रू करने स सरू रू होने के बाद रह रह गया वीर रेप को विसर करते हैं तभी यदि पर मे खर होता अवसान अवसा न क्या है ब खर में आता है इसे रेप का विसर्ग नहीं हुआ ऋषि वीर बहुरागितम इसी पर हेतु मत भीर हेतु मत भीर यो भीष का रूप है हेतु मत भी क्या विभक्ति भी है तृतीय बहुचन में सकार था भीष का सकार गुरु करने के लिए क्या सूत्र रू होने पर रेप को विसर्ग होना था क्यों विसर्ग नहीं हुआ पर नहीं पर क्या है वह है विनिश्चित ही, ही ये कहां का यहां विसर्ग हो गया कैसे अवशा में पूर्ण विराम है तो विसर्ग हो गया आगे देखो अभी जब स्तुतिकर्ण से अर्जुन अभिमुख हो गया भगवान कहते अभी क्षेत्र क्या क्या समझो शरीर को क्षेत्र कहा था शरीर में क्या क्या लेना है ये कहते खाली शरीर नाम से नहीं अभी क्या क्या शरीर में क्षेत्र में लेना है महाभूताने्यहंकारो महाभूताह बुद्धिव्यक्तमें बुद्धिव्यक्तमें इंद्रिया दसैकंच इंद्रिया दशैक पंच चेन्द्रिय गोचरा पंचचेंद्रिय गोचरा महाभूताह बुद्धि ची दश पंच चेंद्रिय गोचरा हाँ महाभूतानी अहंकारो प्रथम पद कितने पद पहला पद क्या है महाभूतानी इकार था आगे क्या है एह नकार अहंकारो महाभूताने में इको इको यह हो गया क्या सोच रहा हाँ को यह हो गया महाभूताने अहंकार हो अहंकार बुद्धि और में बचाओ बुद्धि का प्रथमांत सु बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के सरकार गुरु करने के लिए क्या सोच है हूँ रेने के बाद विसर्ग नहीं क्यों हुआ कर में क्या है फर्म आएगा नहीं उनसे बुद्धि और अव्यक्त में बचा र ही रह गया बुद्धि रोचो महाभूता ने अहंकार यहाँ विसर्ग बोलना ठीक होगा क्यों विसर्ग नहीं होगा आगे ब है इसलिए यहाँ कोई भी विसर्ग बोलेगा तो ठीक नहीं है ध्यान रखना बहुत लोग ऐसे बोलते कहलत कल भी कोई विषय से आए थे तो भी बताएं वो सिखाते हैं करे हमें नहीं ऐसे सीखा विसर्ग बोलना बहुत बड़े महात्मा नाम लिया हमें क्या कहलत है बहुत बड़े बोले भी तो गलत है नहीं गलत है तो गलत है व्याकरण की दृष्टि गलत है मैं कहा बता देना व्याकरण की दृष्टि विसर्ग यहाँ ही होगा बताए व्याकरण सूत्र पानी व्याकरण थोड़ा देखे अथवा व्याकरण जो जानते उनसे पूछो यहाँ विसर्ग होगा क्या विसर्ग बोलना गलत है और अपने मन से हम कहीं विराम कर दे नहीं होगा कितने महाभूतानी कितने हैं पांच महाभूत है मालूम है पांच महाभूत है सारे महाभूत है सूक्ष्म लेना स्थूल शब्द का ना इंद्रिय गोचर कहेंगे पंच इंद्रिय गोचरा स्थलभूत आ जाएंगे यहां महाभूत से पांच अपंच गुतर लेना अहंकार महाभूत का कारण अहंकार है बुद्धि बुद्धि है निश्चात्मिक बुद्धि अव्यक्तम अव्यथ कारण माया, माया कहते प्रकृति कहती अब तम तो बचाओ इंद्रिया आनी दस एक इंद्रिया कितने दस नहीं दस एक दस और एक दस और एक है मन इनको ही लेना पंच से इंद्रिया को च रहा पंच से इंद्रिया के विषय शब्द परस इंद्रिया के विषय पांच इनको लेना इनमें से क्षेत्र कौन है ये सब क्षेत्र के अंदर याद रखने का है एक श्लोक और एक श्लोक आएगा दो श्लोक में सारे क्षेत्रों को दे भगवान बुरो श्लोक हो महाभूत अहकारो बुद्धि इंद्रियाड़ी दस कंच गोचरा इंद्र गोचरा ये स्थूलभूत आ जाएंगे इसमें शब्द स्पर्श रूप आदि है पृथ्वी जलादि आदि स्थूल भूत भी आ जाएंगी और जो महाभूत है अपन चीकृत होता है वो इंद्रिया के विषय नहीं है इसे महाभूता शब्द से सूक्ष्म बुतर लेना और इंद्रिय गोचर कह करके थूलों बुतर ले लेना इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं इच्छा देश सुखम दुख संघातना संघातना एकत्र क्षेत्र सामस नवीकार मुदात सवीकार मुदात इच्छा द्वेषः सुखं दुख घात चेतना धृती इच्छा इच्छा क्या है मालूम है इच्छा जो वस्तु स्ट तो है कोई पहले देखा था वो देखा ये गमेश मुझे मिल जाए इच्छा देश हो देश दुख हेतु में द्वेश होता है इच्छा का विपरीत है कैसे दुख मिलता है इसका देखा, देखा सुना और उसका उद्देश्य होता है और सुखम तो प्रसिद्ध है अनुकूल वेदन है सुखम सबको अनुकूल है सुख दुख प्रतिकूल है संघात एक आर्यकरण समुदाय को संघात है कहा ये भी क्षेत्र है और एक चेतना जैसी चेतना रहन से चेतना कहा जाता है अंतकरण के परिणाम वृत्ति है ज्ञान जो होता है अंतकर्ण में चेतन का प्रतिम्ब होता है अंतकर्ण वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होता है वो चेतन प्रतिम्ब विशिष्ट होने से इसको कहते हैं चेतना वृत्ति है घटपट का ज्ञान होता है तो अंतगण का परिणाम हुआ वृत्ति में इसे लोह पिंड को लाल करेंगे अग्नि उसमें रहेगी इसी प्रकार वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होने से इस प्रतिम्ब का नाम क्या कहते चिदाभाष चिदाभाष चिदा वाले वृत्ति का नाम चेतना जहाँ इसे चेतना है उसको कहेंगे चेतना पत्थर में शुद्ध चेतना है किंतु चेतना नहीं है चेतना नहीं होने का कारण अंतगण नहीं अंतगण वृत्ति नहीं तो चेताभा नहीं आपके शरीर में आपके अंतगण है अंतगण वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होता है चेतना के कारण चेतना कहते हैं पशु के शरीर में चेतना है वहां भी अंतगण है वृक्ष के पेड़ के अंतगण है अंतगण है उसमें भी चेतना है कितने चेतन है सारे कीड़े मकोड़े सब चेतन है चेतना भी शरीर शुद्ध चेतना नहीं है चेतना वो तो अंतगण बुद्धि चेतन का प्रतिबिंब और जड़ है चेतना है जड़ है चेतना जिसको कहते जिसके क्या नाम चेतन कहते वो भी जड़ है ये भी क्षेत्र के अंदर है धृती धैर्य है ये भी क्षेत्र है ये इसका अलग से कहा न्याय के लोगों, ये कहता आत्मा में गुण इच्छा सुख दुख द्वेश आत्मा का गुण कहते हैं कौन कहते हैं के लोग एक न्याय और एक वैशेषिक दो सिद्धांत दर्शन है दो दर्शन एक प्रकार है वैशेषिक दर्शन किसका है कनाद महर्षि का न्याय गौतम गौतम का दोनों एक प्रकार होने से उनके एक रूप में कह देते है वास्तव वैशिष्टिक लोग कहते हैं लो कह आत्मा का गुण कहते इच्छा दे शादी किन्तु भगवान यह कहते हैं ये क्षेत्र की आत्मा में नहीं ये तो क्षेत्र के अंतर्गत है ये जितने बता दिया डेढ़ श्लोक में यहां महाभूता ने अहंकार बुद्धि व्यक्तमय च इंद्रिया दश कंश पंच इंद्रिय गोचर इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति कितने सुख हुए ये देर कह करे कहते क्षेत्रम यही क्षेत्र है समाज से न उदाहम सभी कारो उनके विकार कार्य के साथ बता दिया क्योंकि उनके कार्य विचार करें तो बहुत कार्य है संक्षेप बता दिया इतना समझ लो ये छत्र है और छत्र क्या इसको जानने वाला क्षेत्र को अलग से समझे ये जितने क्षेत्र है शर्दी के अंतर्गत सबू पांच भूत अहंकार बुद्धि अज्ञान माया से लेकर अभ्यर्थ माया अज्ञान उसके कार्य इंद्रिय विषय भूत भौतिक सारे प्रपंच सुख दुख आदि जितने भूत भौतिक प्रपंचक जय पदार्थ है सबू क्षेत्र है जय पदार्थ जिसको हम जान सकते जाना जाता है ये सब सारे जड़ पदार्थ क्षेत्र है संक्षेप से बता दिया इसको क्षेत्र क्या है आगे क्षेत्र क्यों बताएंगे श्लोक बोलो इच्छा दस सुख दुख संघात चेतना धृति चेत चेतन समाज क्षेत्र बताने के बाद क्या बताएंगे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ का ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र ज्ञा चार विमाम बिदी परमात्मा कहते सारे क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ हूं तो क्षेत्र क्या बताएंगे किंतु उसका साधन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा किसी को कहते पढ़ाने के लिए हम पढ़ते जाते हैं। बहुत के दूर देर बाद कहते हमारा चश्मा नहीं तो दिखता नहीं तो पहले बताना चाहिए पहले चश्मा लगा फिर पढ़ेंगे आत्म पुत्र कहे कि इसको पाठ नहीं मिलता है तो पढ़ते जाते हैं वो ढूंढता है कहां है दूसरे पुस्तक देता है कहाँ है पहले पाठ मिले तो पढ़ना चाहिए योग्यता हो तो क्षत्रज्ञों कहे तो ज्ञान होगा इसलिए कहते क्षेत्रज्ञ कहे तो ब्रह्म हो जाएगा किन्तु ब्रह्म होने के जो साधन है वो साधन पहले इकट्ठी करो तभी कहेंगे तो ज्ञान हो जाएगा साधन नहीं है भोजन बनाने को या है बताएगा कैसे बनाना है रसगुला कैसे बनाना है वो बताते जाओ आप वो बनाते जाओ सामग्री नहीं है बताने से कितने समय बन जाएगा सामग्री से एकट्ठी करो वो कहेंगे ऐसे ऐसे करो तो बनाएगा इसे भगवान पहले ज्ञान तो कहेंगे आगे ज्ञान के साधन पहले बताते हैं ज्ञान के साधन को भी ज्ञान शब्द कहा ज्ञाए तो आने नहीं थे ज्ञान कहे तो ज्ञान का साधन और ये सब होने पर ज्ञान होगा इसलिए पहले ये होना चाहिए पहले ज्ञान का साधन बताते हैं ज्ञान शब्द से ज्ञान का साधन पहले कहते हैं ये कहकर आगे कहेंगे इसको ज्ञान है ये ये एक ज्ञान मीति प्रोत्तम कहेंगे एकादश श्लोक में ज्ञान के साधन को ज्ञान शब्द से कहते जिसको ज्ञान चाहिए पर ज्ञान चाहिए कोई चाहिए किसको ये चाहे जो साधन है एक एक करके इकट्ठी करो तभी ज्ञान अवश्य हो जाएगा इसमें से एक काम होगा तो नहीं होगा ज्ञान के साधन पहले बताते थे गिनती करते क्योंकि भगवान यहां ज्यादा नहीं संक्षेप से बताना चाहते हैं भीट है, है? भीट भीट नहीं बीस नहीं अध्याय थोड़ा रहा कितने अध्याय तो पांच अध्याय पांच अध्याय बता देंगे गीता पूरा करेंगे न तो इसलिए ज्यादा लंबा करने के लिए नहीं है जो जो साधन बताएंगे वो साधन एकट करो उपदेश से ज्ञान हो जाएगा ज्ञान भी बता देंगे सिद्धा क्षेत्र ज्ञान क्या है बता देंगे इसे एक एक जो साधन कहें उसको इकट्ठी कर लो और साधन कितने हो बीस साधन बताएंगे पहले से बीस करने तो डर लगेगा न अमानित मदम भित्व अमानित मदम महिंसा क्षातिरार्जव महिंसा शातिरार्जव आचार्योपासन शौच आचार्योपासन शौच स्थर्य आत्म विग्रह स्थर्य आत्म विग्रह मानित मदम भित्व महिसा पहला है भगवान रखा रखा मानो मानित्व है माने न भाव अपना प्रशंसा अपनी स्तुति मानितो अपने में उत्कृष्ट बुद्धि है मानव मा अपने स्वयं कुछ उत्कर्ष है उसको कथन करना प्रशंसा करना बुद्धि हो नहीं ये मानित्व तो। किन्का अभाव चाहिए अमानित्व अमान ना मान देना कीर्तन सदारी। सदाहि सैम अपने को बड़ा नहीं मानता है सबको सम्मान करता है ये भक्त का लक्षण है अपने को बड़ा मानने से बड़ा नहीं होता है बड़ा मानने पर नीचे गिरना शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ उत्कर्ष आरप करके अपने में बड़ा ये जो भावना ये पतन का कारण होता है भगवान का ज्ञान चाहता तो पहला साधन अमानितम अमाना मान देना कीर्तन या स्वयं मान नहीं दूसरे को सम्मान करता है यही से भगवान प्रिय होता है वही भगवान को प्राप्त करता है पहला साधन हो गया अमानित्व दूसरा अदम्भित्व तो, दम्भित्व तो का अभाव अदम्भित्व तो। दम्भित्व तो क्या है जो किसी अपने में प्रतिष्ठा के लिए अपने कुछ उत्कर्ष आरोप करना वेशभाषा क्रिया चातुर्यादी को लेकर के अपने महत्व तो जो हम करते धर्म ध्वजितों मैं इसे धर्म कर रहा हूं अपने धर्म को प्रकट करना ऐसा मैं, मैं करता हूं मैं इसे धर्म करता हूं अपने धर्म को प्रकट करना प्रतिष्ठा के लिए उत्कर्ष आरोप करना किसी प्रकार अपने में अपने महत्व है इस महत्व को कर प्रकट करना ये दम्भव किसी कहू अपने में उत्कर्ष है महत्व है उसको प्रकट करना महत्व होकर के अथवा महत्व करके उत्कर्ष महत्व कुछ अतिशय अतिशय है तो प्रकट करना अतिशय नहीं तो आरोप करेगी आरोप करने के लिए कोई मना करेगा अपने में कुछ उत्कर्ष नहीं उत्कर्ष आरोप करके प्रकट करना मैं ऐसे कर रहा हूं यह होता दम्भित हो उसका विपरीत भी तो, दम्बल छोड़ना चाहिए घमंडप अहिंसा हिंसा है कष्ट देना प्राणी को पीड़ा पहुंचाना अहिंसा नहीं अहिंसा किसी को वाणी से मन से शरीर से कष्ट नहीं देने का शांति है पर कोई दोष करता है तो क्षमा उसके प्रति कोई क्रिया नहीं सहन कर लिया उसके प्रति कुछ नहीं कोई नाराज कुछ नहीं क्षमा है करना आर जब है सरलता सरलता चाहे मुख्य मार्ग नहीं और आचार्य उपासना आचार्य है जो मुख्य साधन उपदेश करने वाले उनकी सेवा सुषु सुशादी सेवा है यह भी ज्ञान का साधन है नु? सौ बाहर और अंदर दोन सर्दी के अंदर है मिट्टी जलादि के दोना साफ करना अंदर भी मन में जो है राग देशादी उसका प्रतिपक्ष विरोधी भावना करके उसको भी अपनयन करना शौचम कुछ लोग ऐसा नियमित स्थान भी नहीं करते कहते तो वैराग्य ऐसा कुछ लोग है और शौचय क्योंकि सात के विरुद्ध जो वेद निंदगन आती का भी कुछ लोग स्नान भी नहीं करेंगे बड़ा वो सब अशातिर्य पर मार्ग पर चलने वाले क्या क्या शो कल्पना करते हैं वो नहीं छात्र शौच शरीर के मलक स्नान सा, सवार साव, संभा करना मन के मलों को हटाना दोनों अंदर बाहर शौच चाहिए स्थैर्य स्थिर स्वभाव स्थैर्य स्थिर क्या है मोक्ष मार्ग में रास्ता में चला उसमें थिरता निश्चय करके उसमें रहना डना जो किसी मार्ग पर नहीं चल पाता है अपने पुस्तक इधर उधर पढ़कर के भटकने वाले बहुत होते हैं भटकाने वाले वाले बहुत होते हैं कभी इधर कभी उधर कभी इधर कोई पुस्तक पढ़ा उसमें कुछ नहीं मिला अपने को बड़ा मानकर पढ़ने लगा फिर बाद कोई कहेगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे फिर इधर उधर भागेंगे वही लोग फिर ये अपने को बुद्धिमान मान करके किसकी बात महापुरुष की बात नहीं मानिए फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाकर फंसेगे जब अत्यंत मूर्ख हो अत्यंत जुटा हो अत्यंत दुराचारी हो उसके पास जाकर पहुंच जाएंगे उनका क्या कल्याण होगा इसलिए सबसे अच्छा है परमात्मा की बड़ी कृपा हो शास्त्रीय मार्ग पर चले जो शात्र को छोड़ करके अन्य पुस्तक पढ़ करके अपने को बड़ा मानना आ, ये है पाप के कारण मूल छात्र अन्य लोग विदेशी लोग को भी मूल शास्त्र पढ़ते हैं संस्कृत पढ़ते हैं वह आकर के ये सीखना चाहते हैं ऐसे कुछ लोग है बहुत जानने वाले उनसे नहीं सुनते है जो शास्त्र विचार करते है साधना करने वाले तपसी तो उनकी भाषा नहीं जानते उन लोग भाषा नहीं जानते तो भी उनके पास आकर के उनसे आशीर्वाद लेते उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं शास्त्र मार्ग को जानने वाले पर विश्वास है इसलिए शौच शुद्धि जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे चाहिए और आत्मविष्ठ मुख्य मार्ग में निश्चय ये भी ज्ञान का साधन है स्थर्य स्थिरता इसमें निश्चय नहीं होगा तो भटकन होगा पूजने एक मार्ग में चलेगा फिर छोड़कर दूसरे काम जा कुछ दिन अद्वितीय चिन्हन ऋषि ऋषिकेश में तोड़ छोड़कर वृंदावन चला गया वृंदावन जाकर हरे राम हरे कृष्ण करने लगा फिर कुछ छोड़कर के कहीं दूसरे कहां गया जो नास्तिक उनके मत में चला गया वो सिखाते कुछ कोई कहा कोई कहा नया नया कुछ बताते उनके पीछे इधर उधर भागा जो एक बार शास्त्रीय मत से हट करके अशास्त्र मार्ग में चलना अशास्त्र मार्ग में कमते नहीं है बटगने वाले को बहुत मिल जाएगा छास्त्रीय मार्ग एक ही मार्ग किसी प्रकार परमात्मा के पास से पूर्व पुण्य से अपने मार्ग पर चले निश्चित दृढ़ करके तैय आत्म विनिग्रह आत्मा आत्म शब्द से कार्य करण संगात को लेना क्योंकि आत्मा उपकार के आत्मा का उपकार कौन से फर इंद्र समुदाय को निग्रह स्वभाव है न होता है हो। इंद्र स्वभाव से विषय को दौड़ती है मन स्वभाव से भागता है शरीर स्वभाव से आलस्य प्रमाद आदि हो जाता है किन्दु उनको शास्त्रीय मार्ग पर सनमार्ग में चलाना हम मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में शास्त्रीय मार्ग पर चलन चलाना ये आत्म विनिग्रह, ये ज्ञान का साधन है इस श्लोक में ज्ञान का साधन ज्ञान से कहे गये नौ है इसमें गिनती करो अमान अदम्भित्व आगे अहिंसा आगे शांति आगे हर आगे आगे सौ चंद आगे आगे कितने हो गए नौ हो गये और कितने रहेगा बीच में से ग्यारह चलो बताएंगे इस्लोक को बोल दो फिर अमानित शाजव सत्तरोपाशन शौचं सरमाग्रह ओ मित्र रुण शो भव शर्म इंद्र बृहस्पति सन्न विष्णु क्र नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो क्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिश तन्वी तत्व आवी ओम वक्ता ओ शातिशा